समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी उसकी पत्नी संगीता रूपवान और गुणवती थी वो अपने मायके गई हुई थी अतः मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया बुधवार का दिन था मधुसूदन ने पत्नी के माता-पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा इस पर उन्होंने कहा बेटा आज बुधवार है बुधवार को किसी शुभ कार्य के लिए यात्रण नहीं करते लेकिन मधुसूदन ने ही माना उसने कहा कि वो ऐसे शुभ अशुभ की बातों को नहीं मानता उसके बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता-पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया लेकिन अभी मधुसूदन 2 कोस की यात्रा ही कर पाया था क्योंकि उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया अतः आगे की यात्रा दोनों ने पैदल ही शुरू की रास्ते में संगीता को प्यास लगी उसने अपने पति से जल लाने के लिए कहा कुछ देर बाद मधुसुदन जल लेकर पत्नी के पास पहुंचा लेकिन पत्नी के पास पहुंचकर मधुसुदन पूरी तरह हैरान हो उठा क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था संगीता भी मधुसुदन को देखकर हैरान रह गई शक्ल सूरत और वेशभूषा से संगीता दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई मधुसुदन ने उस व्यक्ति से पूछा तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो तब उस व्यक्ति ने कहा अरे भाई ये मेरी पत्नी संगीता है मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूं लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो मधुसुदन ने लगभग चीखते हुए कहा ये मेरी पत्नी संगीता है मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था इस पर उस व्यक्ति ने कहा अरे भाई संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है दोनों आपस में लड़ने लगे उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए यह देख नगर सैनिक उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया अतः राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा अभी आकाश वाले हुए मधुसूदन तूने संगीता के माता-पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है मधुसूदन ने बुद्धदेव से प्रार्थना की हे hey भगवान बुद्धदेव मुझे क्षमा कर दीजिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत क्या करूंगा मधुसूदन के प्रार्थना करने पर भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान रह गए भगवान बुद्ध देव की अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी में बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था दोनों उस पर बैठकर घर की ओर चल दिए मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी बुधवार का व्रत करने से मंगल कामनाएं पूरी होती है और व्रत करने वाले को वो द्वारके दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट भी नहीं होता था